एनोशोठॉक अष्टावक्र महागीता नंबर सेवेंटीन ु भोज्यम पीड्यनी सर्वदा केवलं पश्यन् आत्मा के पश्य न, न कुप्यति चेष्ट शरीर स्व्यती अन्शरव संसा निंदया कूपे महाशय मयां विश्व पश्य विगत कौतुक अ सन्नी मृत्यौ कथम त्रस् निस्पृह मानस ये महात्मन मज्ञान तृप्त तोलना के नाते स्वभादनो दृश्यमेतचन इदम ग्रय्यद्याज्यं स किंपश्य धीरधी अंतस्तक नीरद निराशिष यदया गोगो न दुखा न तोस्ते एक फूल का खिल जाना ही उपवन का मधुमास नहीं है बाहर घर का जगमग करना भीतर का उल्लास नहीं है ऊपर से हम खुशी मनाते पर पीड़ा न जाती घर से अमराई के लहराने पर भी सुलगा करते हैं भीतर से रेतीले कण की तृप्ति से बुझती अपनी प्यास नहीं है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 ठुकने के लिए भी स्वर्ण पात्र होते हैं यह उसका अनुभव न था कोने में ही रखा है स्वर्ण पात्र हिरे जवाहरातों से जड़ सम्राट ने फिर कहा कि समझ में नहीं आया रे अभी वह कोने में जो स्वर्ण पात्र रखा है उसे उठा के ला झिंकू ने पीकदान में झांक कर देखा और बोला तनी रुको हुजूर में कोनो मूर्ख थूकी मरा है मेहतरबा बुलाई दान गरीब का अनुभव नहीं है वो तो कहीं भी थूकता रहता है सारी पृथ्वी पीक दान है और सोने का पात्र थूकने के लिए सोने का पात्र हम अपने अनुभव से तौलते हम जो भी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 इस जगत में बहुत कम लोग हैं जो स्वतंत्र होना चाहते सौ में निन्यानबे आदमी तो बातें करते हैं स्वतंत्रता की लेकिन स्वतंत्र होना नहीं चाहते परतनता में बड़ी सुरक्षा है मुक्त होने में बड़ा खतरा है जोखम इसलिए लोग एक प्रतनता से दूसरी प्रतनता में उतर जाते बस प्रतनता बदल लेते लेकिन स्वतंत्र कभी नहीं होते पूंजीवाद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 घर में आग लगी हो और तुम घर के भीतर बैठो लाख तुम्हें लोग समझाएं करे बैठे रहो कोई हर जाने तुम बैठना सकोग तुमका हो गई समझदारी की बात है मैं बाहर चला तुम बैठो तुम भाग खड़े होते अगर तुम्हें बंधन दिखाई पड़ता लेकिन बंधन तुम्हें दिखाई पड़ा नहीं था और मजा यह है कि अगर ये पत्नी मर जाए तो बहुत संभावना है कि जल्दी ही तुम दूसरा विवाह करोगे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 तुम बहुत बार होकर देख लिए हर होना खाली गया अब जरा ना होके देख ले मोक्ष का मतलब इतना है कि हो के देख लिया असफल हुए अब जरा ना होके देख ले जनक कहीं तेरे भीतर कुछ बह तो नहीं मोक्ष कामस मोक्षात विभीष का आश्चर्य अष्टावक्र कहते हैं तू आश्चर्य की बात करता है सुन बड़े आश्चर्य में तुझे बताता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 मुल्ला उसी ही मल्हार राग की बात कर रहा है जिसको पत्नी कह रही ये बेसुरी आ, आ इसके कारण तुम्हारी बात ही सुनाई नहीं दे रही वो जो मोक्ष का स्वर है किन्हीं को तो मल्हार राग मालूम होती किन्हीं को सिर्फ आ आ, आ क्या लगा रखा है सोरगुल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 पचास 60, 70 साल की जिंदगी तो किसी तरह कट जाती ये कोई बड़ी जिंदगी नहीं 70 साल आदमी जीता उसमें से 20-25 साल तो सोने में निकल जाते हैं 8 घंटा रोज सोया तो एक तिहाई तो सोने में निकल गया 15 15-20 साल पढ़ने लिखने में स्कूली उपद्रव में निकल गए तब कुछ होश ही नहीं था बचे 20 एक तो दफ्तर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 और जो कहते हैं ये यात्रा समाप्त हुई ये व्यर्थ की दौड़धाप बंद हुई ये सपना अब और नहीं देखना है मोक्ष कामस मोक्षात विभीषी का तो तू जरा देख उस पर आश्चर्य कर अगर कहीं भय हो धीर पुरुष तो भोगता हुआ भी और पीलित होता हुआ भी नित्य केवल आत्मा को देखता हुआ न प्रसन्न होता है और न क्रुद्ध होता है धीरस्तु बोज्य अपि अपी अपि सर्वदा आत्मान केवलम् पश्चन न तुष्यति न कुप्य कहने लगे अष्टावक्र की जनक देख जो वस्तुता ज्ञान को उपलब्ध हो गया जो धीर पुरुष है वो फिर ना तो प्रसन्न होता है और न क्रुद्ध होता है हानि हो तो अप्रसन्न नहीं लाभ हो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 हमें यह मानकर चलना चाहिए कि दूसरा महाशय है किसी छुद्र प्रेरणा से नहीं आया होगा प्रभु प्रेरणा से आया है इसलिए तो हम अतिथि को देवता कहते अतिथि आया है तो प्रभु ही आया है जो आया है वो महाशय चोर भी आया है तो भी किसी महाशय से, से आया होगा ऐसी प्रतीति साधु स्वभाव की होनी चाहिए कहते हैं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 दमिश का सबसे ऊंचा पथ था उस मस्जिद का व्यवस्थापक हो जाना तो वो धनी तो था ही उसने सब काम छोड़ के वो सुबह मस्जिद में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति होता और सांझ मस्जिद को छोड़ने वाला आखिरी व्यक्ति होता वो दिन भर नमाज में लीन रहता वो 24 घंटे तन में होकर प्रार्थना करता इस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 खूब पाया मिल गया सब अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आत्मज्ञान से जो तृप्त है तस्य आत्मज्ञानम तृप्त तुलना के अन उसकी तुलना किसी से भी नहीं हो सकती तो हे जनक तेरे मन में मोक्ष की स्प्रहा तो नहीं है अभी भी तेरे मन में मुक्त होने की आकांक्षा तो नहीं है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 त्याग की आकांक्षा भोग ही है सिर के बल खड़ा कुछ फर्क नहीं भोग कहता है पकड़ो त्याग कहता है छोड़ो लेकिन पकड़ने और छोड़ने में जिस जिसपे ध्यान होता है वो तो एक ही चीज है धन कामनी या कांचन भोग कहता है और स्त्रियां त्याग कहता है बिल्कुल नहीं लेकिन दोनों की नजर तो स्त्री पे होती या पुरुष पर होती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 लेकिन और की दौड़ तो बराबर जारी है न भोगी तृप्त है न त्यागी त्रप्त स्वाभावेव ज्ञानो दृश्य मेतन किंचन इदम ग्राहम इदम सक्किं सकिम पश्यती धीर दी जो वस्तुतः धीर हो गया जो वस्तुतः धैर्य को उपलब्ध हो गया जो वस्तुता शांत हो गया और जिसने वस्तुता जान लिया कि ये सब दृश्य स्वभाव से ही कुछ भी नहीं है उसके मन में न तो ग्रहण करने की कोई वासना उठती और न त्याग की कोई वासना उठती भोगी और योगी में बहुत अंतर नहीं है वो एक ही सिक्के के दो पहलू है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 तो एक उपाय था जनक को भागने का कि जनक सोचता कि है कि ठीक है अष्टावक्र कहते हैं कि यह सब ज्ञानी नहीं करता धन माया मद पद व्यवस्था साम्राज्य महल ये सब नहीं करता तो एक छुटकारे की जगह थी तो ठीक है सब छोड़ दूंगा अहंकार ज्ञान के दावे में छोड़ भी सकता है अगर इस पर ही कसौटी हो जाए कि तुमने जो वक्तव्य दिया है जनक कि मैं जाग गया यह वक्तव्य तभी सही सिद्ध होगा जब तुम सब ये छोड़ दो क्योंकि जागा हुआ आदमी इन सब चीजों में नहीं होता तो अहंकार की यह खुबी है सूक्ष्म खूबी कि अहंकार इसके लिए भी राजी हो जाएगा जनक कहता अच्छा अगर यही कसौटी है हम पूरी किए देते मैं जाता यह सब छोड़ के ये रहा पड़ा साम्राज्य में चला लेकिन उससे कुछ सिद्ध ना होता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 लाखों पे लात मार दी। मैंने कही लात आपने मारी लेकिन लग नहीं पाई इसको दोहराते क्यों हैं? 30-35 साल की बात गई बीती हो गई इसको दोहराते क्यों है? वो लाखों का हिसाब अभी भी कायम पहले अकल के चलते रहे होंगे कि मेरे पास लाखों है अब अकल के चलते हैं कि लाखों पे लात मार दी अकल वहीं के वहीं पहली अकड़ से दूसरी अकड़ थोड़ी ज्यादा खतरनाक क्योंकि पहली अकड़ तो दिखाई भी पड़ जाती दूसरी दिखाई भी नहीं पड़ती अति सूक्ष्म में जनक के लिए वो दरवाजा खुला रखा था इतनी देर तक अष्टावक्र अब उसे भी बंद कर दिया अब जनक को भागने की कोई जगह नहीं रही अब तो जागने की ही जगह रही भागने की कोई जगह नहीं रही अब तो सीधे सत्य को स्वीकार करना होगा कि या तो हुआ है तो हुआ है या नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है बचने का कोई उपाय नहीं है। स्वाभाव ज्ञानानो दृश्य मेतन किंचन अरे जिसे सब माया दिखाई पड़ने लगी उसे कैसा छोड़ना कैसा पकड़ना इदम ग्राहम इदम त्याजम सक्यम पश्च्य धीरधी दी। उसे तो कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता कि इसमें पकड़ना और छोड़ना क्या धीर पुरुष ऐसा नहीं कहता कि सोना मिट्टी है धीर पुरुष कहता है सोना सोना है मिट्टी मिट्टी है पर दोनों अर्थहीन दोनों सारहीन वो कहता है महल में बैठो तो महल के बाहर बैठो तो सब बराबर है दोनों सपने है। अमीर का सपना है गरीब का सपना है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 जिसने दिया जला के देख लिया कि मैं तो सिर्फ प्रकाश हूं और मैं कोई भी नहीं न क्रोध मेरा न मोह मेरा पकड़ने छोड़ने की बात नहीं इतने जानने की बात है कि दोनों मेरे नहीं न भोग मेरा न त्याग मेरा जिसने अंतकरण से कसाय को त्याग दिया है और जो द्वंद रहित और आशा रहित है अब न तो कोई द्वंद्व है भीतर क्योंकि दो बचे नहीं सिर्फ साक्षी बचा है साक्षी सदा एक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 जो मिल जाए वो देव योग से भाग्य से सुख मिले तो दुख मिले तो ये ना ये सूत्र याद रखना भूलना मत तुम कहते हो जो मिलता अपने कृत्य से कर्म से ये कर्म की फिलॉसफी नहीं ये साक्षी का दर्शन है अष्टवग्र कहते हो उसे दुख मिलता तो वो कहता दैव योग प्रभु इच्छा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 वही हो जो तेरी मर्जी जब भी तुम प्रभु से प्रार्थना करते हो और कहते हो ऐसा कर दे वैसा कर दे तभी तुम्हारी प्रार्थना विकृत हो गई खंडित हो गई प्रार्थना ना रही तुम तो प्रभु को सुझाव देने लगे तुम तो कहने लगे मैं तुझसे ज्यादा समझदार तू ये क्या कर रहा है एक सूफी फकीर हुआ उसके दो बेटे थे जुड़वा बेटे बड़े प्यारे बेटे थे और बड़ी देर से बुढ़ापे में पैदा हुए थे उसका बड़ा मोह था उन पर एक दिन मस्जिद में प्रवचन देकर लौटा घर आया तो उसने आते से रोज पूछता था कि आज बेटे कहां हैं अक्सर तो वो मस्जिद जाते थे आज नहीं गए थे सुनने उसने पूछा पत्नी से बेटे कहा हैं उसने कहा आते होंगे कहीं खेलते होंगे तुम तो भोजन तो कर लो उसने भोजन कर लिया भोजन करके उसने फिर पूछा कि बेटे कहां क्योंकि ऐसा कभी ना हुआ था वो भोजन उसके साथ ही करते थे तो उसने कहा इसके पहले कि मैं बेटों के संबंध में कुछ कहूं एक बात तुमसे पूछती हूं अगर कोई आदमी 20 साल पहले अमानत में कुछ मेरे पास रख गया था दो ही रख गया था आज वो वापिस मांगने आया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 पास के एक मकान में खेल रहे थे और छत गिर गई फकीर ने देखा बात को समझा हंसने लगा कतू तूने भी ठीक किया ठीक है बीस साल पहले कोई हमें दे गया था अदृश्य दैव योग परमात्मा या जो नाम पसंद हो आज ले गया हम बीच में कौन जब ये बेटे नहीं थे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 ऐसी समझ प्रगाढ़ हो जाए ऐसी ज्योति जले अकंप निर्धूम तो साक्षी का जन्म होता है अष्टावक्र ने जनक को कहा तू देख ले अपने को इन सब बातों पे कस के अगर इन सब बातों पे ठीक उतर जाता हो तो तूने जो घोषणा की वो परम घोषणा है अगर इन बातों पे ठीक न उतरता हो तो अपनी घोषणा वापिस ले ले क्योंकि झूठी घोषणाएं है, खतरनाक हैं। तू मुझे सुन के विश्वास मत बना तू मुझे सुन के श्रद्धा को जगा तू सत्य में स्वयं जाग मेरी जाग तेरी जाग नहीं हो सकती और मेरी रोशनी तेरी रोशनी नहीं हो सकती मेरी आंखें मेरे काम आएंगी और मेरे पैर से मैं चलूंगा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 नहीं जीवन का उससे कुछ लेना देना नहीं यही मैं तुमसे भी कहता हूं मुझे सुनो लेकिन सुन देना काफी नहीं सुनते सुनते जागो जो सुनो उसको पकड़ के मत बैठ जाना नहीं तो पिंजड़ा हाथ लगेगा पक्षी उड़ जाएगा या मर जाएगा जो सुनो उसे जल्दी खोल लेना गुन लेना जो सुनो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 हरि ओम तत्सत्चेतन